से अनंत काल तक जी और, हाँ और इसके इतिहास में बहुत सारी झूठी बातें मिलावटी भी है जो झूठी बातें मिलावट है उसको हटा दो बाकी जो सच्ची बातें वो इतिहास है उसको मानना चाहिए राम जी भी थे कृष्ण जी भी थे का जैसे मर्यादा राम का जी। और जाता। ठीक है जैसे है, है। तो क्या शिकार खेला बताओ कि पीछे, पीछे ना हाँ। तो पकड़ने के लिए गए थे मारने थोड़े गए थे राम तो वेदों के विद्वान थे वेदों में शिकार करना मन तो शिकार करने नहीं गए थे सीता जी ने कहा भाई ये हिरन बहुत अच्छा है मुझे अच्छा लगा तुम तो इसको पकड़ लाओ मैं इसको पालना चाहती हूँ तो राम जी गए और वो सब चालबाजी थी मायावी की वो सब चालबाजी थी वो मारने नहीं गए थे पकड़ने गए तो तो ये, ये तो पक्की बात है इतिहास है ये सच्चा इतिहास है। जी, दोनों महाभारत भी और रामायण भी इसी के ऊपर अच्छा क्या कह रहे थे वो एक भाई देखो आपके चाहिए शाम शाम शाम को को को कितना कितना बजे बजे अब से हुआ हुआ कथा हुई नहीं तो तीन बजे हुआ ना नहीं के लिए मना मना कर अच्छा अच्छा ठीक है तो क्या बोले वो मतलब भाई वो जैसे उनकी आवाज है, मतलब शीता ने उस तक तो पहुंचगी आराम हाँ। तक नहीं पहुंचेगी ये तो देखो लाखो साल पुरानी घटना है हम पूरी घटना को अब यहाँ से कल्पना नहीं कर सकता ठीक है ना तो उसमें कुछ कुछ झूठी बातें भी हो सकती हैं कुछ मिलावटी भी हो सकती हैं पूरी बात का पता नहीं चलता इतिहास कहाँ सच्चाई है? कल्पना करनी हो तो कल्पना ही हो सकती है अगर कल्पना करनी हो कि ऐसी सच्चाई हो सकती है तो जैसे ये कुटिया है जंगल में यहाँ सीता जी और लक्ष्मण जी यहाँ कुटिया में हैं, और मारी जो हिरन बन के यहाँ से निकल आया यूँ कुटिया के सामने से यूँ निकलाया तो राम जी को सीता जी ने कहा भाई आप इसको पकड़ लाओ मुझे अच्छा लगता है ये मैं इसको पाल लूँगी अब राम जी गया उसके पीछे पीछे और वो मारीचियों घूमते घूमते घूमते ऐसे आ गए हूँ घूम करके इस तरफ ठीक है अब राम जी उसको उधर ढूंढ रहे हैं झाड़ियों में और वो इधर आके छुप गया और यहाँ से उसने आवाज़ निकाली तो राम जी यहाँ राम जी तो यहाँ है झाड़ियों में और मारीच यहाँ है और ये सीता जी यहाँ है लक्ष्मण तो इसने आवाज़ निकाली भैया लक्ष्मण बचाओ जल्दी आओ तो इसकी आवाज यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी राम जी तो इधर है तो कल्पना तो ऐसी कर सकते हैं ना ऐसी कोई बात नहीं कोई असंभव बात नहीं है वो वो नहीं पीछे थे तो राम उनकी ये कल्पना थी मेरी कल्पना ये है की लक्ष्मण और सीता यहाँ है और राम जी यहाँ आए और मारी जूँ घूम करके इधर आ गया और इसने आवाज़ लगाई इधर पास में था तो इसने सुन ली वो दूर था उसने नहीं सुनी और सुनी भी हो जब तक मान लो था तो दूर कोई जवाब देता तो उसकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँची और ये पड़ोस में था इसकी आवाज़ पहुँच गई उनकी तो चालबाजी थी ना सारी इसको इस तरह से घुमा के चक्कर में डाल के और इसको यहाँ से लक्ष्मण को हटा लेना यहाँ से पीछे से रावण आके ले जाएगा ऐसी चालबाजी क्यों नहीं हो सकती क्यों हो सकती जी हाँ इतिहास पूरा शब्द प्रमाण के अंतर्गत इतिहास जो है वो चार प्रमाण है ना प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द तो इतिहास जो है वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आ जाएगा बाकी अर्थापत्ति संभव और अभाव ये तीन वो अनुमान के अंतर्गत आ जाएंगे ऐसे चार का पीछे चार में पहले चार में समावेश हो जाएगा फिर टोटल मूल चार ही रहेंगे। ये ठीक बात है कुछ हाँ। हाँ। ये मानना है ना मानना है वो इसलिए तो कह रहा हूँ इतिहास की बातों का पूरा पता नहीं चलता हाँ। कुछ बातें अलंकारिक होती हैं। और लोग उसको सही सही वैसा मान लेते हैं तो फिर वहां गड़बड़ हो जाती है ऐसा तो हुआ ही नहीं था तो कई बात था कि करेंगे उन्होंने मतलब पर तो हाँ। मतलब क्या, क्या है मतलब देखो अंदर प्रश्न चाहिए के हिसाब से अन्न को मान्या है हाँ। जो उस व्याकरण के हिसाब से उन्होंने प्रहलाद का अर्थ अन्न निकाल उन्होंने और ओली का का मतलब जो जो ऊपर का जो है ना बैठा मतलब दे या मतलब या कोई ठीक तो है ये बात ठीक है ऊपर का छिलका जल गया अंदर का अनाज बच गया वो खा लिया। से से? ये परंपरा है, कोई बात, तो बात है इस बात पे जो संगति लगती है या ठीक बात पहले ये ठीक है। कुछ अगर वे उसको स्कूल में डांटता था और उसको पीटता रहे तो क्या किया था वो, में जब वो नहीं हाँ। अगर उसको तो डांट डांटना पड़ेगा जब पढ़ेगा नहीं तो ऋषि ने क्या कह दिया उस बारे में? अब उसने को क्यों ये था। था था।, और था। अगर राम राम उसके पिताजी ने उसको डांटा या पिटा जो भी सजा दी ठीक है तो इसमें गलत क्या किया तो था ऋषि प्रहलाद को उनको मान लिया इतिहास नहीं मानते इतिहास नहीं मानते कोई बात तो हाँ होता होता होता होता है ये, ये तो उसमें यही करना पड़ता है हमको कि भाई जो व्यक्ति कह रहा है उसकी बात सुन लो विचार करो जचती है तो मान लो नहीं जचती छोड़ दो बस यूँ तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी बुद्धि है अपने अपने विचार अब इतनी हजारों साल पुरानी बात है ना आपने देखी ना उसने ना देखी ना न किसी ने भी नहीं भगत भी तो होते, बचाया किये, बचाया किये। भी भी तो होते होते हैं हैं ये की बात में में में दोपहर कर रहे थे वो था मैं छूट के उसके बारे में उसमें क्या एंगल है साल की की सजा तो के, के की तो प्रकार से तो उन्होंने भी और इसीलिए को पास तो अविध्या तो तो करते लिखते है मतलब जो मतलब अर्थ का संबंध मतलब जागर जो मतलब इसको जानता हर और वो वो कोई मैं तो इतना तो इतना जानू ज़्यादा ज़्यादा उसमें भी ठीक बात बात सही ये है जैसे कह रहे अलंकारिक भाषा है जब ये अलग अलग करे है दिया मैं ये मेरे अपने हो वापस है पर ने कोई करी नहीं सकता आ, तो कुछ भी अपने आख्यान करे है कहीं कहीं बात कहीं बात अंदर घर कहीं किसी का अच्छा आठ तो नहीं आ रही समा और और तो नहीं।, नहीं है अलंकार को कर सकते टक्कर नियम हाँ जी। कौन सा जो भी आदमी गलती करता है उस टाइम तो रोकता नहीं परमात्मा ठीक है। बाद में स्वतंत्र जब भी हम अपने बच्चों को हैं। उत्तर ये एक तो ईश्वर ने चार वेदों में रोक रखा है झूठ मत बोलो चोरी मत करो हेरा फेरी मत करो छलखपट मत करो अन्याय मत करो पहले वेद में रोक रखा है जो हम बच्चों को सूचना देते हैं ये काम मत करो ईश्वर ने पूरी सूचना दे रखी है वेद में कहीं भी कसर नहीं छोड़ी अंडे मांस मत खाओ हिंसा मत करो अन्याय मत करो सब बता रखा है दूसरा जब हम गलती करते हैं तो हमको मन में ईश्वर भयशंका लज्जा करके फिर रोकता है तो दो बार तो उसने रोक रखा है एक वेद में और एक भय शंका लज्जा में अब आगे हमारे हमारी स्वतंत्रता हम उसकी बात सुने या ना सुने वो हमारी मर्जी है वो हमारा हाथ से नहीं पकड़ेगा नहीं। हम तो कहीं कहीं हाथ भी पकड़ लेते हैं धारा 144 लगा देंगे आप घर से बाहर नहीं निकल सकते कुछ नहीं कर सकते ब्रेक लगा देंगे सरकार तो धारा 144 लगा देगी हम भी हाथ पकड़ लेंगे बच्चे का तुझ ऐसा नहीं करने देंगे नहीं। पर ईश्वर का नियम यह है कि आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं बस मैं सूचना दूंगा दो बार सूचना दे दी एक बार वेद में एक बार मन में अब आपकी इच्छा अब आप जो करो फिर दंड याद रखना फिर गोटाला करो बाद में दर्द दूंगा ये भी बता रखा है तो अब ईश्वर का क्या दोष वो तो दो बताता है पूरी तरह से हम नहीं मानते हमारी असभ्यता है हम उसके नहीं मानते फिर वो दंड देता है स्वामी जी जैसे पकड़ने का भी तो तरीका जैसे हाथ उ मतलब इस तरह से तो अंदर से ना पकड़े रहा है बस ये पकड़ना उसकी सीमा यहाँ तक है उसकी हाँ। सीमा है पकड़ने की हाँ। कि वो मन में भय शंका लज्जा कर देगा ये पकड़ लिया उसमें तो हम तो हाथ भी पकड़ लेते हैं वो हमारा हाथ नहीं, नहीं, नहीं पकड़ अब अब जैसे परीक्षा होती है विद्यार्थी परीक्षा देते दस महीने तो टीचर ने खूब पढ़ा दिया अब वार्षिक परीक्षा है अब तीन घंटे में अब वो कुछ नहीं बोलेगा परीक्षा और विद्यार्थी गलत उत्तर लिख रहा है अब परीक्षक खड़ा होकर देख भी रहे पढ़ भी रहा है, भी रह, भी रह, क्या लिख रहा है गल, गल, गलत लिख रहा है रह तो अब तो बताएगा भी नहीं कि भाई तुम गलत लिख रहे हो ईश्वर तो बता रहा है साथ साथ आ, उस परीक्षक से तो और भी ज्यादा सुविधा दे रखी है गलत करते समय तब भी बता रहा है कि तुम गलत कर रहे हो स्कूल का परीक्षक तो बताता नहीं कि तुम गलत उत्तर लिख रहे हो तो इससे ज्यादा और क्या सहायता करेगा वो हर रोज परीक्षा चौबीस घंटे तीन सौ पैंसठ दिन हमारी परीक्षा है चौबीस घंटे और तीन दिन और जब से जियेगे जब तक मरेंगे पूरे जीवन लोग सुनते नहीं है तो उनको का तो मतलब है तो वो तो तो, पतन तो में जाएंगे वो तो जाएंगे वो और नीचे दंड भोग के फिर वापिस आएंगे लौट के इंसान बनेंगे फिर मौका मिलेगा अब अच्छे कर लो उनका उठने का नंबर आएगा तब जब पशु पक्षी होंगे दंड पूरा कर लेंगे फिर आएंगे फिर अवसर मिलेगा फिर ऊपर उठो उनको तो बचपन यही जीव जीव का हमारा <स्टाथ> उनको ऐसे परिवार में ऐसे माहौल में क्यों जन्म दिया ईश्वर ने वो न्यायकारी है या अन्यायकारी न्यायकारी बस तो अपना कर्म फल बोगो तुम्हारे कर्म ऐसे इसलिए मांसाहियों के यहाँ पैदा किया आज थोड़ा सारा मांसाहारी माहौल बना दिया तुम्हारे कर्म ऐसे इसलिए यहाँ पैदा किए तुमने अच्छे किए होते तो विद्वानों के पैदा करते वो तब तो और से भी पहले गलतिया क्यों की ये उसका दंड पहले गलतियाँ क्यों की ये उसका दंड है आपको ऐसा माहौल दिया गया ये आपके कर्मों का फल है ईश्वर अन्यायकारी नहीं है और जिसने अच्छे काम किया उसको अच्छे विद्वान माता पिता मिल रहे भी एक तो निकलाता है इसकी, इसकी पत्नी थी समाज की बाढ़ लाई थी उसको इसने छोड़ दिया बिजली डिपार्टमेंट में नौकरी कर बिजली वाले ने इसको क्या कर दिया बिल का बटने लग गए बड़ी होगी hmm. वो बोली अगर कोई बीड़ी भी पीता होगा ना तो मैं शाम में रोटी आ दूंगी ना तो उसमें दिल्ली देखा लग रहा था। उसका ने था। ने पता ग्राउंड देखा मना कर दिया। ठीक ठीक ठीक है। है। है। और और और वो तो और का का वो का का परिवार इसको गाली पढ़ा फिर भी उसका अच्छे पद पे ठीक है। ऐसे ही बैठ बैठके परिवार दोनों बहुत बढ़िया तीनों नौकरी बढ़िया हर इतनी है बच्चों बच्चों की की शादी शादी नहीं करी बच्चों भी शादी हो सभी उस छोटे है। है। हाँ तो तो हाँ परिवार में होकर भी उसने हिम्मत की तो आगे विकास हो गया उसका कोई कोई निकल आता जिसके संस्कार तो तो तो सुने ये कह रहे जी तेरी है जो तो मरा तो तो है ते थे थे ते है है है है ठीक ठीक ठीक भी किसकी बात नहीं नहीं कोई कोई संस्कारी होता वो जाता दंड दूना और मिल गया मासाही उसका भी पाप लगेगा उसको वहां पे खाएगा उसका भी भोगी बनेगा बिल्कुल लगेगा पहले भी गलती की दोबारा और और करो, हाँ और करो करो एक आदमी ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए तो जैसे कर्म किए वैसे ही तो माता पिता मिलेंगे उसको नहीं। नहीं। नहीं। गरीब ऐसे ही शूद्र परिवार अब वहां तो बेचारा और उल्टे सीधे काम करेगा तो चो, ये तो चोरी बोरी खूब करते रहते हैं कोई इतने विद्वान पढ़े लिखे तो होते नहीं ईमानदार तो पिछले कर्म जैसे थे उस हिसाब से अब जन्म मिला और अब आप कह रहे हैं भाई यहाँ और कोई उन्नति का अवसर है ही नहीं।, नहीं नहीं है तो ठीक है अपना दंड भोगो आपने पहले बुरे काम क्यों किए इसका जवाब दो पहले पाप क्यों किए जो आपको ऐसा परिवार मिला वो आपकी जिम्मेदारी है ईश्वर पे का एक आरोप लगाते हो आपके जैसे कर्म थे वैसा दिया आपने इससे अच्छे किए होते तो इससे अच्छा परिवार मिलता और अच्छे किए होते और अच्छा मिलता जिसको ईश्वर ने जहाँ जन्म दिया जहाँ जन्म दिया वो उसके पिछले कर्मों का फल है अब उस जन्म को देख के हिसाब लगा लोगे पिछले कर्म इसके कैसे होंगे जैसे परिवार में जन्म मिला उससे अनुमान प्रमाण बताता है अनुगुणा नाम नाम अच्छे पूरे करोगे तो मतलब इस चक्कर में फसरा चक्कर अच्छा करके अच्छे में फंस जाओ अगर सुधार की तरफ चले तो उसका मल्टीप्लाई होगा उसका भी मल्टीप्लाई उसका भी और बिहार में चले तो उसका मल्टीप्लाई होगा है। आप जानो क्या करना आप जानो क्या करना जैसे मांस के ऊपर बात चली मनुष्य का भोजन तो नहीं लेकिन पड़ते है। हैं तो अलग अलग प्रकार का मांस खाने का इसको क्या मान चले चरक, तो तो चरक आदि में जो मांस का भी धान लिखा है वो सब झूठ है मिलावटी है मिलावट चरक जो है वो आयुर्वेद आयुर्वेद वेद का उपवेद है तो वेद का उपवेद तो वही होगा जिसके सिद्धांत वेद के अनुकूल होंगे अब वेद में तो कहीं है नहीं अंडे मांस खाओ हैं? उसमें तो लिखा है मा अंडा वेद में लिखा है, एक मंत्र में मा अंडा अंडे नहीं खाना हैं? और मांस भी नहीं खाना मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षणता ठीक है ना अविम माहिंसी गाम माहिंसी माँ पुरुषम जगत ये वेद के मंत्र है तो वेद मंत्रों में काय गाय को मत मारो घोड़े को मत मारो बकरी को मत मारो मनुष्यों को मत मारो मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखो तो वेद में तो अहिंसा का विधान है और आयुर्वेद में हिंसा लिखी है कि इसका कबूतर का मांस खाओ और ये खाओ और वो खाओ तो सीधी बात है ये सब मिलावट बात ये सब मिलावट है उसको तो हम आयुर्वेद का वचन ऋषियों का वचन नहीं मान सकते वो तो ऋषि तो वेद के अनुकूल बात लिखते हैं वो तो सारी मिलावट है ऐसा मानना चाहिए कुछ तो उसका उत्तर है इसलिए हम खाते ईश्वर ने शेर को छूट दिया हिरण को मार के खा ले तो शेर हिरण को मार के खाता शेर को पाप लगेगा जब उसको नहीं लगेगा तो हमको ईश्वर ने कहा तुम गेहूँ चना खा लो हमको क्यों पाप लगेगा उसमें आत्मा हो तो हो उसकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है हमको तो कानून ने छोड़ दिए हमको कानून ने छोड़ दिए कि गेहूँ चना खा लो ज्वार गाजर मूली खा लो जो कानून की छूट है वो हम करते हैं अब गाजर मूली भी ना खाएं हैं तो फिर क्या पत्थर खा के दिए कुछ <laughs> तो खाएंगे बिना खाए तो नहीं सकते जीव जीव का भोजन है तो वृक्ष वनस्पति हमारा भोजन है इसलिए हम उसको खाएंगे अंडे मांस नहीं खाएंगे वो हमारा भोजन नहीं वेद में मना कर है अंडे मांस मत खाओ गेहूं चना खाओ नहीं। ताक, ताकत वगैरह गोदू मास होती ताकत तो की है। बात करो तो फिर ये जो टट्टी निकलती है ना मनुष्यों की तो इसमें बहुत ताकत होती है सूर को देखो खा खा के कितना तगड़ा हो जाता है तो क्या वो भी खाएंगे आयुर्वेद नहीं जैसे है, शरीर, वो, शेर है इस तरह से। वो उसका शरीर मांसाहार के अनुकूल है पाचन के अनुकूल है उसके इसलिए मांस वो खा सकता है मनुष्य के लिए मांसाहारी भोजन हमारे पाचन के अनुकूल नहीं है इसमें शंका कौन जैसे शेर इसलिए स्वस्थ रहता है की उसके जो डाइजेशन सिस्टम है वो मांस को पचा सकता है इसलिए वो स्वस्थ है मनुष्य का जो पाचन संस्थान है वो मांस को पचाने के लिए अनुकूल नहीं है मांस को पचाने के लिए जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो चाहिए उसको पचाने के लिए मनुष्य के पेट में जितना एसिड होता है उससे दस गुना अधिक होता है शेर के पेट में वो मांस को पचा सकता है और हमारा एक वटा है वो बचता नहीं इसलिए उसको पकाना पड़ता है अब पका के फिर उसमें मसाले डालने पड़ते हैं और मसाले डाल के भी वो नहीं पचता ऊपर से शराब और पीनी पड़ती है तब जा पचता है वो तो शेर तो ना शराब पीता ना मसाले डालता ना पकाता वो तो कच्चा खाता है इंसान कच्चा खाता हो तो खा ले भाई अब फिर पचा के दिखा ऐसे खतरनाक रोगी देखे हमने मांस सारी वो शौच भी नहीं ठीक से कर सकते वो भी इधर से पाइप लगा के निकालना पड़ता है ये हालत हो गई उनकी तो मांस जो है वो मनुष्य का भोजन नहीं है पाचन प्रणाली भी बता रही है और वेद भी कह रहा है दोनों कह रहे हैं थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी दोनों कह रहे हैं कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है एक व्यक्ति जैसे मांस शेर मांस खाता है वो सारा जीवन मांस ही खाता है दाल रोटी सब्जी कुछ नहीं खाता घास पात कुछ नहीं खाता केवल मांस खाता है और हर रोज़ खाता है और सारे जीवन वही खाता है ऐसे एक मनुष्य अस्सी साल तक सुबह भी दोपहर को भी और शाम को भी और तीन दिन अंडे मांस खा करके और स्वस्थ रह के दिखाए हम मान लेंगे मांस उसका भोजन है तो तीन दिन 80 साल तक कोई भी मनुष्य अंडे मांस खा के स्वस्थ नहीं रह सकता लेकिन दाल रोटी सब्जी खा के अस्सी साल तक ठीक ठाक रह सकता है वो रोगी नहीं पड़ेगा और अंडे मांस खा के रोगी हो जाएगा इससे पता चलता है कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है मांसाहारी प्राणियों की जो आते होती हैं वो छोटी होती हैं और उसमें से जल्दी वो निकल जाता है बाहर पच कर के जल्दी बाहर निकल जाता है और मनुष्यों की जो आते हैं वो 28-30 फीट लंबी फीट और उसमें वो सड़ती रहती है मांस जो उसमें सड़ता रहता है और बीमारी पैदा करता है बहुत लंबी आते हैं मनुष्यों भी उनकी छोटी होती है ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं के दांत और पंजे देखो कैसे नोकी होते हैं शेर के पंजे भी और दांत भी तो वो कच्चा मांस फाड़ भी लेता है और खा भी लेता है पचा भी लेता है मनुष्यों के दांत ऐसे नहीं है नाखून पंजे ऐसे नहीं है कि वो कच्चा मांस तोड़ ले फाड़ ले खा ले और पचा ले तो इसलिए मांस मनुष्य का भोजन नहीं है जो लोग जबरदस्ती खा रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं और आगे दंड भी भोग रहे जैसे अभी थोड़ा बहुत हाँ हर सृष्टि में होता है इसी हर सृष्टि में होता है ये झूठ कोई अब पहली बार नया नहीं शुरू हुआ है ये आराधिकाल से चल रहा है और रुकने वाला भी नहीं है अनंत काल तक चलेगा ये रुकने वाला भी नहीं है कहीं भी कि वे जो चल फिर आप उसका दूध कैसे पियोगे नहीं मास्क खाने का वे है। तो फिर आपको वो सीमा बनानी पड़ी ना चलने फिरने वाली बात तो कट गई ना नहीं जो चीज चल फिर सकती है ना हाँ वो नहीं खाना मार के नहीं खा सकते खाने वाले हो सकता कही वो भी मेरे देखने में नहीं आया मेरे देखने में तो आया समी ग अथर्ववेद में लिखा है कि ईश्वर कहता है मैं तुमको गाय का दूध दे रहा हूँ पी लो गवाम क्षीरम गाय का दूध पी लो ठीक है और औषधया वनस्पतया इसके नाम आते हैं गोधूमाश गेहूँ खा लो प्रियंगवश्य में यज्ञ न कल बन यजुर्वेद के मंत्र हैं प्रियंगू खा लो और गोधूमाश यवाश्च्चय तिलाश्चय माशाश्चय तिल खाओ उड़ल खाओ जौ खाओ गेहूँ खाओ है रसम औषधि औषधियों का रस पी लो ऐसे ऐसे और प्रषादाज्य दही खा लो शहद खा लो घी खा लो मक्खन खा लो ये इनकी तो मंत्रों में सीधी सीधी चर्चा है वो मंत्र मेरे ध्यान में नहीं आया कोई कि जो चलता फिरता है उसको मत खाओ और जो खड़ा रहे उसको खा लो ऐसा कोई मंत्र मेरे ध्यान में नहीं से ही हाँ समझ गया हो।, हो सकता है कोई हो भी ऐसा हो सकता है तो इस तो ये लगे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। ये भी ये भी तो बात ठीक <laughs> बात है ठीक बात है ठीक तो बात है। तो तो है। इसका उत्तर है की बड़े प्राणी का मूल्य अधिक है ठीक है जो बड़ा प्राणी है ना गाय उसका मूल्य अधिक है और मनुष्यों को गाय से जितना लाभ है उतना उस कीड़े मकोड़े से नहीं है ठीक है न तो शास्त्री ये कहता है कि बड़े लाभ के लिए छोटी हानि करनी पड़ती है अगर आप चीचड़ को नहीं हटाओगे तो गाय मर जाएगी और गाय मर गई तो आपका भी नुकसान और गाय का भी नुकसान आपका जीना मुश्किल होगा आगे गाय के बिना दूध मक्खन दही कुछ नहीं मिलेगा तो गाय की रक्षा करनी चाहिए वो ज़्यादा उपयोगी हमारे लिए तो उसको कीड़े वीड़े को हटा दो कोई बात नहीं उसमें दो परसेंट लगेगा लगेगा उतना भोग लेंगे जीना है तो कुछ तो करना पड़ेगा हाँ <laughs> तो तो लगा में में मरते, रहते उन मरते वो करते वो, लगाना पड़ता है ना वो उसके जी। वो, उनका सुरक्षा नहीं रहती तो करो कोई बात नहीं इतना पाप लगेगा इस थोड़ा बहुत लगेगा उसमें कोई निर्दोष कीड़े भी मरते हैं अगर लगता हो तो थोड़ा सा लगेगा कोई बात नहीं उतना भोग लेंगे ना योग दर्शन में लिखा है की प्राणियों की हिंसा किए बिना प्राणियों को दुख दिए बिना जीना असंभव है ये लिखा ब्यासभाषण न अनुपहत्यू भूतानी उपभोग संभव थी सीधे सीधे शब्द हैं प्राणियों को हिंसा किए बिना दुख दिए बिना उपभोग असंभव है जी नहीं सकता आदमी सांस तो लेगा पानी भी पिएगा तो उसमें भी बैक्टीरिया मरते हैं दूध में बैक्टीरिया है दही में बैक्टीरिया है पानी में बैक्टीरिया है हवा में बैक्टीरिया है कहीं तो मरेंगे ना तो उतना पाप तो लगेगा उसके बिना तो जी नहीं सकते हम सांस तो लेना ही पड़ेगा ये जो पट्टी चलते वो इसीलिए लगाते न, जैन <laughs> <वाले>, <laughs> लगाते हैं हैं जैन वाले पट्टी इसीलिए प्राणी मर नहीं जाए तो वो तो कोई वैज्ञानिक बात नहीं है वो तो कुछ तो मरेंगे तब तब तब भी भी भी मरते मरते हैं पट्टी तो पे तो उनका ठीक होगा। ठीक है एक सीमा तक ठीक है है या वो बात लग हाँ और कुछ तपस्या में भी यम्नियं, कहीं नियम नियम तो को, कोई नहीं कहीं कहीं जैसे ये जैनियों का सिद्धांत है ये मुँह पे पट्टी बांधने का पानी उबाल के पीने का और तो खाना खाने का हाँ खैर टाइम से खाना खा लो वो अच्छी बात है दिन दिन में खा लो वो अच्छी बात है तो वो भी ठीक है तो कुछ बातें तो ठीक है अब कुछ बातें इनकी विज्ञान विरुद्ध है वो कहते हैं हम पाँव में चप्पल जूता नहीं पहनेंगे ये ठीक नहीं है खाओ क्यों रोगी हो रहे हो भाई आज जमाना खराब है सड़कें खराब हैं तपती हैं सड़कें वाव है, नंगे पाँव चलते हैं पाँव छाले पड़ते हैं फिर आँख पे चश्मे लगते हैं फिर बीमार पड़ते हैं फिर वो कहते हैं हम पैदल चलेंगे हम कार में नहीं बैठेंगे हम बस में नहीं बैठेंगे ये कोई समझदारी नहीं भगवान ने क्यों लिखा भाई इसमें रेल बनाओ बस बनाओ कार बनाओ ट्रेन बनाओ क्यों लिखा ये भी अपने घर की बात आ रही हम्म हाँ तो वो हट है उसको छोड़ स्वामी दयानंद जी ने क्या बताया उन्होंने ये बताया कि हट नहीं करना चाहिए सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में उद्योग रहना चाहिए अब एक अच्छा आदमी है विद्वान है परोपकारी है उसमें बीस गुण तो अच्छे हैं और एक दो गलती है मान लो मान लो एक दो गलती हैं वो वेद और ऋषियों के अनुकूल नहीं है उतनी गलती आपने समझ ली भाई ये तो गलत है उसको छोड़ दो बीस बात अच्छी है उसका लाभ ले लो आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने जो आपके टीचर होते हैं पढ़ाते हैं मैथ्स पढ़ाते हैं इंग्लिश पढ़ाते हैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं आप सब पढ़ लेते हैं फिर तो घर जा वो सिगरेट भी पीते हैं।, हैं थोड़ा ताश के पत्ते भी फेल लेते हैं तो आप ताश वगैरह मत सीखो सिगरेट मत भी मैथ्स तो सीख लो मैथ्स का इंग्लिश का लाभ तो ले लो तो तो ये ये बस रेलगाड़ी जो हैं प्रदूषण फैलाती अब हम इसमें बैठते ना तो उसके तो तो तो तो तो तो कारखाना चलाओ फैक्ट्री चलाओ ट्रेन चलाओ बस चलाओ स्कूटर चलाओ इसके बिना तो इसके बिना जी, जी, जी नहीं सकते कुछ तो चलाना पड़ेगा जो भी चलाओगे प्रदूषण फैलाएगा तो इधर प्रदूषण फैला रहे तो उधर शुद्धि के लिए हवन का विधान कर रखा है हवन कर लो हो गया तो नहीं नहीं। हाँ तो किस, किस, किस बैलेंस हठी तो लोग हैं काल्पनिक मान्यताए है, मानते हैं वो एक ईश्वर सृष्टिकर्ता न्यायकारी कर्म फलदाता वो ऐसा नहीं मानते वो बस अपने कहते हैं साधना करते जाओ और साधना करते करते व्यक्ति महान हो जाता है और उसका मोक्ष हो जाता है और वही ईश्वर बन जाता है वो ही भगवान बन जाता है बस वो ऐसा मानते हैं, उनकी बात में कोई तर्क नहीं, कोई नहीं।, नहीं।, नहीं। बस कल्पना है वो कल्पना के चल रहे जो गलत है उसको छोड़ मतलब दो। ठीक है सारी बातान दूसरी भी भी जो ये भी है। किस वो नहीं दे पाया वो उत्तर नहीं दे पाया उनका पक्ष ये होगा जो अपने और उत्तर देंगे तो वो नहीं दे पाया कोई दूसरा दे देगा वो कहेगा अपनी आत्मा की साधना करो अपने आप को पहचानो अपने आप को जो व्यक्ति पहचान लेगा वो शुद्ध हो जाएगा उसका मोक्ष हो जाएगा उसका उत्तर अधिक से अधिक ये बनेगा <coughs> आगे फिर कहीं ना कहीं तो अटकेगा ईश्वर के बिना तो काम चलने वाला नहीं, नहीं भाई अपने आप को जान लिया हमने मैं आत्मा हूँ ठीक है तो मैं आत्मा हूँ और ये सब लोग आत्मा हैं सारे एक जैसे ही कोई भी तपस्या कर सकता है कोई भी महापुरुष बन सकता है तो जब सारे आत्माएं हैं तो कोई चोरी क्यों कर रहा है कोई झूठ क्यों बोल रहा है जो चोरी कर रहा है और झूठ बोल रहा है, उसको दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा वो दंड कौन देगा इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे पायेगा ऐसे बहुत प्रश्न उठेंगे ईश्वर को तो मानना ही पड़ेगा वो नहीं दे पाएंगे दे पाएं तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात आज ही हमने ये पता चला भाई आदमी ही भगवान बन जाता है <laughs> तो मैंने उनसे पक्ति उठाई थी शास्त्र तो तो बस, बस, की जी थी। <laughs> थे निकालने लग गए उनके पास कोई उत्तर नहीं जब जब सिद्धांति गलत है तो क्या उत्तर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो का आदमी बिल्कुल अज्ञानी तो, तो, तो फंस जाएगा इसलिए ऋषि दयानंद जी ने कहा पहले अपने वेद पढ़ लो वेद पढ़ लो दर्शन पढ़ लो आर्स साहित्य पहले पढ़ लो ताकि कोई तुमको बहका नहीं सके और जब विदेश जाना हो तो दसवें समोल्लास में लिखा है कि पहले अपने वेदों का मंडन करना सीख लो और जूठे मत का खंडन करना सीख लो ताकि तुमको कोई अपने जाल में फंसा नहीं सके तो इसलिए पहले आर्स ग्रंथ पढ़ लो फिर किसी के बहकाई में नहीं आओगे ये बात कुमार ऋषि आनंद जी तो चारों वेद को एक साथ मानते हैं और चारों वेदों का वक्ता ईश्वर को मानते हैं और सृष्टि के आरम्भ का मानते बाकी अनाड़ी लोग हैं झूठ बोलते हैं कि बाद में बना नहीं पुस्तक पुस्त रूप में कहते पुस्तक रूप में भी तो सारे ही आएंगे ना बाद पुस्ता पुस्ता में क्यों आएगा में जब तीन पुस्तक रूप में आ गए तो चौथा क्यों नहीं आएगा उसका उत्तर तो देना उसका पड़ेगा किस बात का चलो ठीक है तो देर के बाद आएगा बीस साल बाद दस साल बाद इतना ही तो इतना थोड़ी कह ये उतना अंतर नहीं बताया ये तो करोड़ों साल का अंतर बता रहे तो करोड़ों साल का अंतर बता, रहे।, का अंतर बता रहे वो गलत कुछ भी हो हाँ ठीक है हो सकता है वही सही खत्म हो गई पेन टूट गया गल गल के आदमी रोगी हो गया बीमार हो गया तो बीस साल बाद फिर हो जाएगा तो करोड़ों साल का अंतर थोड़ी आएगा वो तो करोड़ों साल का अंतर बोल रहे वो गलत दस बीस साल का अंतर मान लेंगे कोई समस्या नहीं हाँ जी हाँ जी हाँ जी बाकी जो, जो, की की तो ये ये जो, जो इनकी हिंदी लिखने वाले अच्छा। और कोई ऋषि नहीं हुआ अभी तक स्वामी दयानंद के बाद कोई ऋषि नहीं हुआ और उनसे पीछे वाले में किसी ने हिंदी लिखी नहीं सबने संस्कृत में लिखा तो बाकी जो हिंदी भाषा मिलते हैं अखरवेदे वो ऋषियों के नहीं से ने लिखा में में में इसका औरतों के बारे क्या क्या है लिखा एक मंत्र क्या लिखा कहना ठीक है और शब्द और और लिखा है कटुवचन तो कहेंगे हाँ, हाँ तो ये ऋषि भाषी नहीं है ऋषि नहीं है इसलिए प्रामिक होंगे वो ऋषि नहीं है हम वेद तो और ऋषियों को बस इतने दो को प्रामाणिक मानते हैं बाकी लोग अज्ञानी है स्वार्थी है अल्पज्यता से जान बूझ कर अनजाने में भूल चूक से गलत लिखते हैं इसलिए हम उसको प्रमाण नहीं मानते जो ऋषियों से अलग जो छोटे विद्वान है जिन्होंने समाधि नहीं लगाई और ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया तो उनका मन अंतकरण उतना शुद्ध नहीं तो इसलिए वो जितना वो लिखेंगे उतने वो पांच कसौटी पे टैली करेंगे पांच कसौटी नहीं छोड़ेंगे उससे मिला के देखें। अगर तो देखेगा उसमें जो उस उस कसौटी पे कस जाके ठीक हो जाए उतना मान लेंगे उतना मान लेंगे और जो उसके विरुद्ध बैठेगा वो छोड़ देगा करेंगे किसकी बात कैसे होगी बराबर थोड़ी कह रहे हैं हम बराबर नहीं कह रहे उनकी बात ऋषियों के वेदों के पांच कसौटियों के अनुकूल है इसलिए सत्य है जो सत्य है उसको मान लेंगे छोटा बच्चा भी सच बोलेगा तो मान लेंगे ये कहकर पाँच अठा चालीस आप नहीं मानोगे तो मानना पड़ेगा ना वो तो सच बोल रहा है क्या कुछ क्या जितनी बातें वेद के और ऋषियों के अनुकूल हैं किसी की भी उतनी बातें सच्ची हैं वो माननी पड़ेंगी आपकी भी हम मान लेते हैं जितनी बात आपकी वेदो अनुकूल होती हम भी मान लेते हैं अब आप ऋषि तो नहीं है फिर भी आपकी बात मान लेते हैं भाई ठीक करें जितनी माननी चाहिए उतनी सबकी मानेंगे चोर की भी मानेंगे ये है चोर व्यवसाय से वो चोर है चोरी करता है और वो यहाँ सुखपुरा चौक से आ रहा था इस तरफ तो वहाँ लग गई चोराहे पे आग किसी दुकान में और वो आग देख कर के आ रहा था और कुछ भीड़ भाड़ आ रही कुछ धुआं धुआँ हो रहा था तो हमने उससे पूछा भाई ये क्या हुआ उसने कहा जी दुकान में आग लगी है अब उस चोर की बात मानोगे या नहीं अब वैसे तो चोर है लेकिन इस समय तो सच बोल रहा है ना तो इस समय तो उसकी बात शब्द प्रमाण में माननी पड़ेगी मान लेंगे इतनी बात मान लेंगे बाकी चोरी वाली बात नहीं जैसे नहीं। किसी मंत्र मानते हैं ठीक है, तो है, है ठीक, तो ठीक तो बात तो है। कोई अंतर क्या ले अंतर ले बताया ना टकराता हो तो फिर छोड़ देंगे ऋषि से टकराता हो भाष्य तो छोड़ देंगे जैसे इन्होंने बताया की महिलाओं का जो गाली देना उनका आभूषण है अब ये बात वेद और ऋषियों से टकराती है अगर उनमें आपस में टक्कर है तो फिर उसको हम नहीं मानेंगे जो सामान्य विद्वान ने किया उसको छोड़ देंगे और टक्कर नहीं है टक्कर नहीं है विरुद्ध नहीं है और योग्यता काम अधिक है और उसकी सामान्य विद्वान का भाष्य भी ऋषियों के वेदों के विरुद्ध नहीं है तो मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं है आपकी भी तो मान रहे हैं हम आपकी तो मान रहे हैं तो उसकी क्यों नहीं मानेंगे उसकी भी मान लेंगे सही कह रहे तो मान लेंगे गलत कहेगा तो नहीं मानेंगे किसी तो के भी, भी नहीं मानेंगे तो योग्योग्यता करके भाष्य करता हाँ साधारण व्यक्ति कुछ बातें दोनों की एक जैसी होती है कुछ होती है कुछ बातें जितनी एक जैसी है मान लेंगे जैसे योगी भी कहेगा पाँच अट्ठे चालीस और अग्नि गरम होती है एक जंगली आदमी भी कहेगा अग्नि गरम होती है अब बताओ हम मानेंगे या नहीं दोनों की बात जबकि योग्यता में बहुत फ़र्क है पर यह बात दोनों की एक जैसी है वो भी ऋषि भी कहता है अग्नि गरम होती है जला देती है और जंगली आदमी भी कह रहा है जलाती है गर्म होती है अग्नि तो इसकी तो माननी पड़ेगी ना बात वही आएगी पांच कसौटियों के जो अनुकूल है वो मान लो बस संशयात्मक रहेगा हाँ, सामान्य विद्वान का जो भाष्य है वो संशयात्मक रहेगा उस पर संशय रहेगा पर यह पक्का होगा क्यों इसी ने समाधि लगा करके फिर बात ली बात प्रमाण बस बस ये बात उसकी बात में ताकत ज्यादा है एक-एक पता हम तो जो सामान्य विद्वान है ऋषि नहीं बने उनमें संशय रहता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है फिर कसौटियों से टेस्ट कर लेंगे फिर वो सिद्ध हो जाएगा ये गड़बड़ है छोड़ दो उसको एक द्रव्य हाँ हाँ हाँ अच्छा कर्म श्रेग? की परिभाषा हाँ, हाँ समझिए वैशिषिक हाँ। कर्म की परिभाषा पर हाँ तो कर्म की परिभाषा है एक, एक द्रव्यम हाँ। एक द्रव्य में आश्रित रहता है कर्म गुणों से रहित कर्मो रिकॉर्ड करना हाँ।, हाँ करो करो गुणों से रहित हाँ बताता संयोग वियोग हूँ ठीक बात ठीक बात है एक द्रव्यम एक कर्म एक द्रव्य में रहता है दो तीन चार द्रव्यों में एक कर्म नहीं रहता जैसे ये पेन है उदाहरण ये एक द्रव्य है अब इस पेन को हमने यूं हिला दिया अब ये चल रहा है इसमें कर्म हो रहा है तो पेन में जो कर्म है वो इस एक द्रव्य में आश्रित है ये दूसरी वस्तु है अब ये भी चल रही है और ये भी चल रही है दोनों चल रही जो कर्म इस द्रव्य में है वो कर्म इस द्रव्य में नहीं है ठीक है और जो कर्म इस द्रव्य में है वो इसमें नहीं है तो एक द्रव्य में एक कर्म हुआ दो द्रव्य चल रहे हैं तो दो कर्म हो गए एक द्रव्य इसमें आश्रित है दूसरा कर्म इसमें आश्रित है एक द्रव्यम का मतलब यह हुआ कि एक द्रव्य अनेक अनेक कर्म कर्म एक कर्म द्रव्यों में नहीं हो सकता इतनी ठीक है अगुणम कर्म जो है वो गुण को धारण नहीं करता तो गुण को धारण करता है द्रव्य कर्म धारण नहीं करता क्योंकि कर्म बेचारा स्वयं अपने भरोसे नहीं रहता वो खुद द्रव्य में रहता है जो खुद भाड़े के मकान में रहता हो वो वो किसी को भाड़े पे क्या देगा वो तो खुद ही बेचारा किरायादार है तो जो कर्म है वो द्रव्य के आश्रित है इसलिए जो गुण होगा वो भी द्रव्य के आश्रित होगा कर्म के आश्रित नहीं होगा इसलिए का अगुणम वो गुण को धारण नहीं करता दो बात हो गई अब है संयोग विभागेशु अनपेक्ष कारणम ठीक है ना कर्म जो है वो संयोग और विभाग में कारण तो बनेगा इतनी बात सुनने पहले संयोग विभाग में कारण बनेगा कर्म जैसे ये वस्तु है एक ये वस्तु है संयोग जो है वो दो चीजों में होता है कम से कम दो दो तीन चार पांच कितने भी हों कम से कम दो होने चाहिए एक वस्तु में संयोग नहीं होगा संयोग गुण ऐसा है कम से कम दो चीज चाहिए अब एक वस्तु यहाँ खड़ी है और दूसरी वस्तु ये है जब इनका संयोग होगा तो इनके संयोग में कर्म कारण बनेगा जब तक इसमें कर्म नहीं होगा इनका संयोग होगा ही नहीं अब इसमें कर्म हो गया ठीक है अब इस कर्म ने क्या किया इसका संयोग कर दिया तो संयोग में कर्म कारण बना जब तक कर्म नहीं होगा तब तक संयोग नहीं होगा ठीक है तो संयोग में कर्म कारण बन गया अब इसका वियोग करना है दूर करना है तो भी कर्म होगा तो ही दूर होंगे तो कर्म के बिना वियोग भी नहीं होगा अब हमने कर्म किया पेन में तो कर्म किया तो वियोग हो गया तो संयोग में भी कर्म कारण है वियोग में भी कर्म कारण है संयोग विभागेशुग विभाग या वियोग एक ही बात है तो संयोग और विभाग में कर्म कारण है ये बात हो गई अब रह गया अनपेक्ष अनपेक्ष का मतलब है कि जब संयोग जब कर्म अपने कार्य को संयोग को उत्पन्न कर देगा ये संयोग कर दिया अब उसकी कोई जरूरत नहीं है अनपेक्ष अब उसकी अपेक्षा नहीं वो मर जाएगा खत्म हो जाएगा वो टिकेगा नहीं तो कर्म संयोग को उत्पन्न करके खत्म हो जाएगा फिर उसका कोई अब जरूरत नहीं है अनपेक्ष का मतलब ऐसे उसने भी पैदा कर दिया कर्म ने विभाग पैदा कर दिया वस्तु दूर हो गई उसके बाद कर्म खत्म हो जाएगा अब उसकी कोई जरूरत नहीं उसने इतना ही करना था कि दो चीज़ों में विभाग पैदा करना था वो विभाग कर दिया और उसकी खत्म उसकी कोई जरूरत नहीं अब वो अनपेक्ष हो गया इतनी कर्म लक्षण ये कर्म का लक्षण तो गुण, गुण में और कर्म में फर्क ये हुआ गुण भी द्रव्याश्रित है कर्म भी द्रव्याश्रित है दोनों द्रव्याश्रित है था था लेकिन एक गुण अनेक द्रव्यों में हो सकता है जैसे संयोग गुण है ये दो द्रव्यों में होता है कर्म एक द्रव्य में होगा ये अंतर है एक द्रव्यम कर्म की परिभाषा में पहला शब्द है एक द्रव्यम गुण तो अनेक द्रव्यम तो गुण एक द्रव्य एक द्रव्यम भी है और अनेक द्रव्यम भी है।, है कर्म सदा एक द्रव्यम है वो अनेक ये अंतर आ गया ठीक है जैसे संयोग गुण है वो दो में होगा विभाग है ये दो में हो गया फिर संख्या गुण में दो संख्या है दो तीन चार पाँच बीस पचास जितनी भी हो वो अनेक द्रव्य आश्रित है एक द्रव्य आश्रित नहीं है जबकि कर्म सदा एक द्रव्य आश्रित है इस तरह से गुण और कर्म का ये अंतर हुआ फिर गुण Intent? अपने सदृश दूसरे गुण को उत्पन्न करता है जैसे तंतु का रूप वस्त्र के रूप को उत्पन्न करता है कल परसों बात चली थी, थी। तंतु का रूप वस्त्र के रूप को उत्पन्न करता है तंतु का स्पर्श वस्त्र के स्पर्श को उत्पन्न करता है तो एक गुण दूसरे गुण को पैदा करता है परंतु कर्म कर्म साध्यम न विद्य एक कर्म से दूसरा कर्म पैदा नहीं होता ये टकराव हो गया गुण गुण को पैदा करता है कर्म कर्म को पैदा नहीं करता इसलिए अंतर आ गया शब्द है शब्द दूसरे शब्द को पैदा करता है पर कर्म दूसरे कर्म को पैदा नहीं करता तो ये गुण और कर्म में यह अंतर हो गया इतनी समानता है कि दोनों द्रवे में रहते हैं ये समानता है और ये अंतर है फिर कर्म जो है वो अपने कार्य को संयोग विभाग ये उसके कार्य हैं तो कर्म ने संयोग पैदा कर दिया और खत्म हो गया अब वो नहीं रहेगा अनपेक्षम वो अनपेक्ष है उसकी कब कोई जरूरत नहीं है तो कर्म संयोग को पैदा करके नष्ट हो जाएगा कर्म विभाग को पैदा करके नष्ट हो जाएगा लेकिन जो गुण है वो किसी दूसरे पदार्थ को उत्पन्न करके बना रहेगा उसको मरना जरूरी नहीं है जैसे 500 तंतु हैं उन 500 तंतुओं में संयोग हो गया और संयोग होकर के एक वस्त्र बन गया तो संयोग गुण ने वस्त्र द्रव्य को उत्पन्न किया और उसके बाद भी संयोग बना हुआ है वो नहीं मरेगा जबकि कर्म तो मर जाएगा वो अपने कार्य को उत्पन्न करके मर जाएगा संयोग गुण अपने कार्य को उत्पन्न करके नहीं मरेगा इस तरह गुण और कर्म में अंतर है स्वामी कर्म जैसे ठीक है।, है और तो जब लकड़ी और गेंद टकराई तो ये टकराना जो है संयोग गुण है जी। तो पहले कर्म ने लकड़ी और गेंद का संयोग किया अब इस संयोग ने कर्म को पैदा किया जो गेंद भागी ना आगे टकरा के जी। अब ये संयोग से कर्म हुआ है कर्म से कर्म नहीं हुआ बीच में संयोग आया ये ऐसे जब टकराई ना तो ये संयोग गुण बीच में आ गया और इस संयोग के बाद फिर बॉल में कर्म हुआ है तो कर्म की उत्पत्ति संयोग ने की है एक कर्म नहीं है उसमें बीच में अनेक पैदा होते हैं कर्म ने नहीं पैदा किया वेग ने पैदा की अब यहाँ पहले तो हाथ का और पेन का सही होगा और जब हमने इसको फेंक दिया छोड़ दिया पत्थर फेंक दिया पेन फेंक दिया तो जब हमने फेंक दिया तो इसमें एक तो आत्मा की इच्छा कारण है फिर आत्मा का प्रयत्न कारण है जो धक्का मारा और फिर धक्का मार के जब फेंक दिया तो हमारे फेंकने से वो जो कर्म पैदा हुआ उस कर्म ने एक वेग नामक संस्कार को उत्पन्न किया साइंस की भाषा में इसको मोमेंटम कहते मोमेंटम तो मोमेंटम पैदा हो गया वो वेग अब जो आगे आगे वो पेन जा रहा है दौड़ रहा है दूर जा रहा है पत्थर हो या पेन हो तो वो जो मोमेंटम है वेग वो उसके अंदर नए नए कर्म पैदा कर रहा है कर्म कर्म पैदा नहीं कर रहा पहले कर्म ने वेग को उत्पन्न किया वेग ने फिर अगले अगले कर्मों को पैदा किया तो वो जब तक वेग संस्कार बना रहेगा तब तक नए नए कर्म होते रहेंगे और वस्तु दूर दूर जाती रहेगी अब पृथ्वी के अंदर आकर्षण बल है वो उस पेन को जब यूं जाएगा ना तो आकर्षण बल पेन को अपनी ओर खींचेगा जमीन का अब वो जब अपनी ओर खींचेगा तो जो वेग है वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा इस आकर्षण बल से तो जैसे जैसे वेग नष्ट होता जाएगा तो वो नए नए कर्म पैदा होने बंद होते जाएंगे तो जब वो वेग समाप्त हो जाएगा तो आगे पेन नहीं जाएगा और जमीन उसको अपनी ओर खींच लेगी और पेन नीचे गिर जाएगा तो वेग से नए नए कर्म पैदा होंगे कर्म से नहीं होंगे तो वेग से तीन चीज पैदा है। वो कर्म से पैदा हुई आ, कर्म से कर्म से तीन चीज पैदा होती है कर्ण मुनि जी का संयोग विभाग वेग नाम कर्म समान इन तीनों का समान रूप से कर्म कारण इस प्रकार से समझा लेकिन यहाँ से गेंद मारी। गेंदाई टकरा के वापस आएगी हाँ जो टकराई नहीं वो संयोग पूर्ण है टकराने के बाद रिएक्शन हुआ दीवार से जब तक टकराएगी तक तक नहीं वो वापस नहीं आएगी गेंद तो पहले इस तरफ का कर्म था संयोग पहले कर्म देखा बॉल में वो उसको इस तरफ ले जा रहा था अब टकराने के बाद उल्टा आ गया बॉल उल्टी आई तो ये जो वापस आई ये जो नया कर्म हुआ ये नया कर्म उसके संयोग ने पैदा किया दीवार के टकराएगी नहीं तो वापस नहीं आएगी फिर कर्म तो मतलब चेतना पैदा कर सके। ना ऐसा नहीं है। जड़ भी पैदा करता है मूल पीछे चेतन मिलेगा हम्म। मूल चेतन मिलेगा वो किसी चीज को टक्कर मारेगा जड़ वस्तु को फिर जड़ वस्तु आगे किसी जड़ वस्तु से टक्कर मारेगी वो भी चल पड़ेगी उसका सीधा सहयोग ना हो पर पीछे जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं उसके बगैर तो नहीं ना चेतन के बिना जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करेगी जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करेगी चेतन के बिना कहीं ना कहीं चेतन का हाथ लगेगा तब उसमें क्रिया आएगी। जो का जब तक तक आप धक्का नहीं नहीं। मारोगे, तब, तब, तब वस्तु चलेगी वो चेतन है वो बाइय पड़ता है ठीक है सकती है हाँ जी तो हाँ जी हाँ जी, हाँ जी ये तो चेतन नहीं है हाँ ये जड़ है जड़ है हाँ और हमने ऊपर ठीक है ढलान हाँ। तो तो और नीचे चली गई चली गई हाँ तो फिर उसके आपने जो ढलान पे जो ये चीज रख दी ना यू ऐसे ढलान पे तो आप चेतन है ना आपने रख दी ना तो ये चेतन का हाथ लग तो गया यहाँ आपका सहयोग हो गया तब तो वो नीचे जाएगी आप जब तक तो रखे नहीं वो नीचे जाएगी नहीं आपने ये प्रयत्न किया है वहाँ ढलान पे यहाँ रखने का अब वो नीचे जाएगी जब तक आप यहाँ रखेंगे उसको ढलान पे नहीं रखेंगे वो नीचे रखे और लुड़ गए पीछे आँधी तूफान किसने चलाया और गर्मी गर्मी किसने पैदा की सूरज किसने बनाया पीछे चलो अंत में आएगा ईश्वर आदि मूल परमेश्वर है शुरू ही नहीं होगी क्रिया होगी ही नहीं हाँ जब तक रोकोगे नहीं वो चलती है तो चलती ही रहेगी जब तक कोई वस्तु चल रही है जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे वो रुकेगी भी नहीं तो इसका मतलब जो भी जैसे गति में है तो, तो आगे कर्म पैदा होने बंद हो जाएंगे जब बंद हो जाएंगे तो भार के कारण वस्तु नीचे गिर पड़ेगी और वो नीचे खींच लेगी कुछ नहीं नई बात कुछ नहीं, नहीं।, कोई नहीं बात हाँ नहीं। को नहीं। नहीं। तो ये सब हुआ बना दिया कोई नई बात नहीं है सब वेदों में लिखा है कोई नया होगा ना न ये तो नहीं ही हो हजार दो हजार साल होगा तीन हजार साल बस इससे ज्यादा नहीं होगा पूरा इतना भी नहीं होगा इतना भी नहीं होगा कम ही होगा इतना भी नहीं हाँ इधर का ही ज़्यादा पुराना नहीं ने बना दिया। तो ये और ये तो कनाद मुनि के वैशेषिक में लिखा हुआ है हाँ जो तो ये न्यूटन तो लॉ है ना मोशन ये कनाद के तो सूत्रों तो में लिखा है वो तो कनाद मुनि तो हजारों साल पुराना है उसने लिख रखा है दुनिया को पढ़ा जा रहा है ये ये ये तो मूण, मूण ये तो तो हमारे मूल मूल मूल बिल्कुल बिल्कुल ही ही जी ठीक तीन वस्तु आदि हम करोड़ों साल से जानते हैं जी इन लोग विचारों को पता नहीं इसलिए उन्होंने उसका हल्ला बढ़ा दिया न्यूटन ने निकाल दिया तो वेदों की बातें हैं बहुत पुरानी बातें हैं, कोई नई बात नहीं है एक संख्या ले लो जीज़। बोलो जीज़। ये प्रकृति के सृष्टि के अंदर कुछ तो झूठ छल कपट लड़ाई झगड़े होते ही रहते है अनाधिकाल से और अनंत काल तक रहेंगे इसको पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते ठीक है आज से करोड़ों साल पहले भी लोग झूठ बोलते थे वैदिक राज्य था तब भी बोलते थे चोरी भी करते थे घोटाले भी करते थे सब पाप होते थे ये कोई महाभारत के बाप पाप बढ़ गया वो पहले नहीं था ऐसा कुछ नहीं पहले भी थे पाप सतयुग में द्वापर त्रेता कलियुग हमेशा होते हैं बहुत से लोग मानते हैं सतयुग में पाप कम होता है या तो होता ही नहीं और कलियुग में सब चोर बेईमान होते हैं ऐसा मानते हैं ऐसा नहीं तो मैं इसका एक अनुमान प्रमाण बताता हूँ भाई करोड़ों साल पहले भी चोरी होती थी झूठ बोलते थे लोग उसका प्रमाण यह है कि करोड़ों साल पहले जब वैदिक राज्य था वैदिक राजा थे वैदिक शासन था क्या उस समय कोई कुत्ता गधा गाय घोड़ा हाथी बंदर पैदा होता था या नहीं होते थे। वो बिना ही पाप किए पैदा होते थे नहीं। पाप तो होते ही होंगे तो तब भी तब भी पाप होते होंगे और भी पाप होंगे पहले भी होंगे तभी तो कोई कुत्ता गधा बनेगा तो ये सृष्टि के आरंभ से चल रहे हैं कुत्ते गधे अच्छा आप सोचो क्या भविष्य में कुत्ते गधे पैदा होने बंद हो जाएंगे ऊँट तो गधे घोड़े बंदर गाय भैंस सब होंगे सब कुछ होगा तो इसका मतलब जैसे पहले पाप होते थे और कुत्ते कधे सांप बिच्छू बनते थे और ऐसे ही आज भी बन रहे हैं ऐसे आगे भी तो बनेंगे अब बिना कर्म के तो बनेगा नहीं कोई अगर भविष्य में आपको लगता है कुत्ते सांप बिच्छू बंदर पैदा होंगे तो इस कारण पाप होते ही रहेंगे वो आप रोक नहीं सकते तो पहले भी होते थे आज भी होते हैं, आगे भी होंगे। वो रुकने वाले नहीं है यहाँ बोलो प्रश्न एक पृथ्वी ठीक है ठीक है हरेक में चार चार ठीक है धन्यवाद मतलब जा। जा। मतलब एक एक एक एक एक ही ही समय में जी जी जाओ धन्यवाद पृथ्वी पृथ्वी पर चार चार चार ऋषि ऋषि हो गए एक लाख माल लिया। माल तो एक लाख लाख मान मान मान मान मान लिया हम लेते लेते लेते मुझे तो जो समझ में आया ऋषियों के पुस्तकों से वो ये समझ में आया कि एक साथ एक साथ पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है और एक साथ सारे ऋषियों को ईश्वर चार चार ऋषियों को वेदों का ज्ञान देता है सारी ब्रह्मांड की रचना एक साथ होती है और प्रलय भी एक साथ होती है ये ऋषियों की पुस्तक से ये निकलता है सार इसका प्रमाण चाहिए तो ऋग्वेद भाष्य भूमिका है वहां पर लिखा है वेदोत्पत्ति विषय वेदों वेदोत्पत्ति विषय में लिखा है कि वेदों की उत्पत्ति हुए कितना समय बीत गया तो वहाँ लिखा है एक अरब छियानवे करोड़ आठ लाख तिरपन हजार इतना इतना हो गया और फिर उसी प्रसंग में आगे लिखा है कि चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष टोटल काल है आगे। आगे। और इसकी एक हजार चतुर्युगियाँ होती हैं ठीक है वहाँ लिखा है महर्षि दयानंद जी ने कि परमात्मा जो है एक चतुर्युगी पर्यंत इस सृष्टि को चलाता है और फिर जिसको ब्रह्म दिवस कहते हैं। फिर 1000 चतुर्युगी पर्यंत इस जगत को मिटा के कारण में लीन रखता है ये शब्द है स्वामी दयानंद जी के 1000 चतुर्युगी पर्यंत वर्ष पर्यंत ईश्वर जगत को मिटा के कारण में लीन रखता है तो इससे तो ये सिद्ध हो रहा सारा ब्रह्मांड एक साथ ही बन रहा है और सारे की एक साथ फर हो रही है तभी तो लीन होगा अगर लीन लीन रखा है एक तो लीन रखता है है तक रखता तो इसका अर्थ कि कहीं भी रचना नहीं होनी तभी तो तो लीन होगा तो इस से पता चलता है कि सृष्टिकाल एक हजार चतुर्योगी ब्रह्मरात्रि प्रलय काल वो भी बता, बता दिया बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल इससे तो अच्छी बहुत, बहुत होंगी तो हो हो हो हो हो और यहाँ यहाँ किसी ने अच्छे काम कर दिया और यहाँ उसके अनुकूल माता पिता नहीं है तो दूसरी वजह ईश्वर भेज देगा उसका राज्य तो पूरे ब्रह्मांड में है यहाँ से उठा के वहाँ ट्रांसफर कर देगा जैसे स्टेट बैंक वाले ट्रांसफर करते हैं स्टाफ को यहाँ से वहाँ चल रहे थे जाओ मणिपुर जाओ किसी को मद्रास भेज दिया किसी को बंगलौर भेज दिया जहाँ जरूरत होती है वहाँ भेजते रहते हैं तो ईश्वर यहाँ से उठा के दूसरी पृथ्वी पर डाल देगा तो निष्कर्ष ये निकला कि जैसे आज जो वातावरण खराब ऊपर नीचे होता रहता है हमेशा अच्छा होता रहता है, है। सदा से अच्छा बढ़िया घर चल रहा है और आगे अनंत काल तक चलेगा ऐसे ही चलेगा ये रुकने वाला नहीं है जो वैदिक संस्कृति बता रहे हैं दूसरी तो पर भी मिलेंगे मिलेंगे लेकिन कम थोड़े कम बस, थोड़े कम थोड़े होंगे बस थोड़ा अधिक हो सकता है भार्त भार्त हो सकते हैं जैसे भारत में जितनी चोरी होती है नहीं। इतनी नहीं। चोरी अरब देशों में नहीं है इसी समय में एक ही समय में एक ही धरती पर दो अंतर है कि नहीं अंतर चंडीगढ़ में ट्रैफिक कंट्रोल है वहाँ वहाँ लोग लाल बत्ती क्रॉस नहीं करते बिना हेलमेट के नहीं चलते कार ड्राइवर जो वो पहले बेल्ट लगाता है फिर कार चालू करता है वहाँ ट्रैफिक रूल्स का पालन ज़्यादा होता है बाकी भारत के हिस्सों में उतना नहीं होता क्योंकि वहाँ दंड कड़क है यहाँ कड़क नहीं है इसलिए यहाँ चलता ऊंचा नीचा तो ऊंचा नीचा तो होता ही है सब जगह होता है थोड़ा कम अधिक हो सकता है पर वो बंद हो जाएगा ऐसा नहीं हो उसका हो कारण होगा बिल्कुल होगा हमेशा होगा उसका कारण क्या वो समझ लो फिर आके सरल हो जाएगी बात अभी कम उतर रही है ना गले में अब उतर जाएगी कारण बता देते जब जीवात्मा शरीर धारण करता है बंधन में आ गया शरीर के तो शरीर किससे बना प्रकृति से और प्रकृति में कितने पार्टिकल्स है तीन कौन कौन से अच्छा इन तीन में से अच्छे कितने एक। सत्व। सत्व। और ये रज और तम ये दो खराब है तो जहां एक तिहाई मटेरियल अच्छा है और दो तिहाई खराब है तो वो अपना असर तो करेगा ना छोड़ेगा थोड़ी तो यहाँ दो तिहाई गड़बड़ है इसलिए पाप ज्यादा होता है दुनिया में पुण्य कम होता है क्योंकि घोटाले करने वाले राजवरतम वो ज्यादा है उनकी ताकत ज्यादा है वो जीवात्मा को बेवकूफ बना देते हैं तो मतलब हाँ नहीं बनाएंगे ना इसलिए तो कह रहा हूँ अनाधिकार से घोटाले हाँ बनेगा नहीं बनेगा इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बिना संसार बनेगा नहीं ये बनाना ही पड़ेगा और जब इस संसार में राजवरतम का रोल है घोटाले तो भी होंगे शी, मैं मतलब मैंने मतलब गलत नहीं कहा मैं तो स्थिति बता रहा ख़राब ख़राब है इसलिए घोटाले होते क्यों होते हैं उसका रीजन बता रहा हूँ ये नहीं कह रहा तमोग को हटा दो उसके बिना दुनिया बन सकती है ये नहीं कह रहा मैं ये मेरा पक्ष नहीं है मेरा पक्ष है कि घोटाले न खत्म हुए ना है ना होंगे जहाँ केवल अच्छे लोग ऐसी कोई पृथ्वी नहीं दुनिया में न थी न है न होगी क्योंकि जो भी पृथ्वी होगी उसमें रज और तम जरूर होगा और वो अपना चमत्कार दिखाएगा छोड़ेगा नहीं और जीवात्मा बेवकूफ है वो उसमें चक्कर में फंस जाता है क्योंकि वो अल्पज्य इसलिए वो फंस जाता है रज और तम के चक्कर में उसके बिना वो जी भी नहीं सकता रज उसके जीवन के लिए आवश्यक भी है आवश्यक इसलिए कि उसके बिना नींद नहीं आएगी ठीक बात इसलिए तमोगुण आवश्यक है मैं उसका निषेध नहीं कर रहा पर मैं ये बता रहा हूँ कि जब तमोगुण रहेगा हमारे साथ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा रजोगुण जब तक रहेगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा अब हमारा काम है वेद को पढ़ना पुरुषार्थ करना रज को दबा के रखना हाँ जागृत में उसको दबा के रखे अब इतनी मेहनत सब लोग करेंगे नहीं सबका ज्ञान एक जैसा नहीं है तो जिसका ज्ञान शुद्ध है वो रज को दबा के रखेगा पूरे दिन सत्य को जगा के रखेगा रजतम को दबा के रखेगा पर रात को थक जाएगा बेचारा फिर उसको सोना पड़ेगा चलो दो चार लोग पच्चीस पचास लोग ऐसे होंगे जो दबा के रखेंगे सारे तो नहीं करेंगे इतना ना बुद्धि इतनी ना सामर्थ्य न रुचि है ना, ना योग्यता है ना संस्कार है। तो बाकी लोग घोटाला करेंगे वो अविध्या के चक्कर में फंसेंगे रजोगुण के चंचलता में फंसेंगे वो कंपटीशन करेंगे राग द्वेष करेंगे घोटाले करेंगे झूठ छलकपट करेंगे इसलिए दुनिया अनादिकाल से ऐसे ही चल रही है अनंत काल तक ऐसे ही चलेगी अब हमारा काम है इस सारे सिस्टम को समझना कि प्रकृति में तीन तरह के कण हैं सतुरज रजतम और जीवात्मा जब बंधन में आता है तो इन तीनों के प्रभाव में रहता ही है तो अब हमको ये समझना है कि रज और तम खराब है इसको दबा के रखो सत्व अच्छा है इसको उभार के रखो पूरा जीवन अच्छी पूरा दिन सुबह से रात तक सत्व को उभार के रखो शांति से दिन बीत जाएगा फिर रात को अपना थक थका जाएंगे थोड़ा छः आठ घंटा सो लेंगे छः घंटा और फिर अपना सुबह उठेंगे फिर अपना सत्व को जगा लेंगे रजर को दबा के रखेंगे और जो धूर्त लोग हैं उनसे भी बच के रहेंगे बस इतना करना ईश्वर की बात सुनेंगे ऋषियों की बात सुनेंगे बेकार झूठे लोगों की बात नहीं सुनेंगे और अच्छे काम करेंगे हम बुराई से बचेंगे हम अपने आप को ठीक ठाक कर सकते हैं खुद का ठेका ले सकते हैं सब का ठेका नहीं ले सकते वो स्वतंत्र है हर व्यक्ति स्वतंत्र है तो दूसरों का ठेका नहीं ले सकते अपना ले सकते तो ईश्वर कहता है अपना ठेका ले लो कृणवंतो विश्व मार्य अपने आप को पूरा ठीक करो और अपने मोक्ष में जाओ बस ये करना है तो एक सिद्धांत जो था वो ठीक नहीं है मतलब सृष्टि के आदि में अच्छे लोग थे फिर वो धीरे धीरे बुरे करने लगे जैसे बढ़ते जाएंगे सिद्धांत झूठ बिल्कुल ये तो बिल्कुल झूठ है कुत्ते आरम्भ भी थे भी थी उसमें क्या काम थी ये थी कुछ बेड़ बकरी ज़्यादा ज़्यादा ऐसा कुछ थी। नहीं है ऐसा कुछ नहीं सृष्टि के आरंभ से ही कुत्ते गेड़ बकरी सब कुछ था बढ़ता हाँ। रहता है वार्त तो में वो अलग बात बाकी था सब कुछ वातावरण जैसे मैं अपनी जेब में सौ रुपए रख के रात को सो गया अब सुबह जब उठूंगा तो कितने रूपये होंगे सो ही सोए होंगे ना तो पिछली सृष्टि के अंत में जो जो जीवात्माओं के जैसे जैसे कर्म थे वो अपने अप कर्म जेब में रख करके सो गए प्रलय में पर जब नई सृष्टि बनी वो सारे उठ गए तो वही तो वही बैलेंस होगा ना जो उनके जेब में था कर्म होगा तो सारे वही के वही वैसे के वैसे ही तो थे बस रात को प्रलय में सो गए इतनी बात है सुबह उठ गए तो उतना बैलेंस उनकी जेब में रहेगा और वहीं से कर्म फैला शुरू हो जाएंगे तो जैसे सृष्टि के अंत में अच्छे बुरे लोग थे सब तरह के थे सृष्टि के आरंभ में भी वही के वही बस सो के जाग गए इतनी बात है और कुछ भी नहीं ये तो आप प्रवचन शुरू करते हो ना वो पहले एक बात बोलते हो तीन ही पदार्थ है तीन दी <laughs> ये बात जी लोगो के गे उतरतीस <laughs> परसेंट शंकाओं का समाधान तो यही है यही है ये लोगों को नहीं उतरता इसलिए बात घूम फिर वही आएगा सिद्धांत में तीन वस्तु बहुत समझ में आएगा ये समझ में नहीं आएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा हर जगह शंका हर जगह संशय हर जगह भ्रांति तो ये मूल सिद्धांत है सबसे पहला तीन वस्तु अनादि ये सबसे पहला समझ लो आगे रास्ता खुल जाएगा बहुत कुछ समझ में आएगा सब जगह में यहीं से शुरू करता हूँ पहले गिनती सिखाएंगे ना गणित सीखना है तो पहले गिनती से शुरू होगा गिनती सबसे पहला पार्ट है गणित का सबसे पहला पार्ट है गिनती सीखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो इसलिए यहीं से शुरू करता हूँ ठीक है जी ये किसका है